और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ एपिसोड में हमने बहुत ही अच्छी तरह से एक सकारात्मक दृष्टिकोण पर हमने बातें की और इस दृष्टिकोण के साथ ही कुछ प्रश्न रह गए थे और सार्थक नवीनता की परिभाषा की ओर हम लोग बढ़ रहे थे बाल संसार, बाल संसार। तो आइए मैं चाहूँगा कि सार्थक परिभाषा क्या है और ये सामान्य नवीनता से कैसे भिन्न है ये बात बताइए बहुत अच्छा प्रश्न भी है और बाल जगत के लिए हम लोग जो चिंतन कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर बाल संसार को एक नई दिशा देने में सहायक होगा और जब हम बात करते हैं सकारात्मकता की तो शुरू में इस शब्द को सुनते ही थोड़ी सी बोझिलता मालूम पड़ती है और बच्चों को ऐसा लगता है कि ये विषय जो है वो बड़ों तक सीमित है या बड़ों के लिए बना हुआ है लेकिन जब वो इसकी गहराई में जाते हैं या बड़े कई बार उनको छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से ये बताने की चेष्टा करते हैं कि आप बेटा जो भी सीख रहे हो समझ रहे हो उसमें कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड में पॉजिटिविटी को मेंशन करना और कई बार आप नॉलेज के बेस पर देखते हैं स्किल के बेस पर देखते हैं और एटीट्यूड के बेस पर देखते हैं तो एज ए ह्यूमन बींग लगता है कि ज्ञान तो हमको है और जिस स्तर का ज्ञान है उससे हम अपना जीवन चला लेंगे लेकिन ज्ञान के परिदृश्य या परिपेक्ष में जब कोई नई बात हमारे सामने आती है तो हमें लगता है कि नहीं ये ज्ञान हमको आ, कहीं ना कहीं अपने जो नॉलेज है उसमें वैल्यूडेशन करना चाहिए और कुछ कुशलता की बात भी आएगी स्किल की बात आएगी तो वहाँ भी बच्चे कहीं ना कहीं जागृति का भाव महसूस करते हैं लेकिन जब उनको ये बताया जाता है कि ज्ञान और कुशलता दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा एक एटीट्यूड डेवलप होगा हमारा एक ओवरऑल थिंकिंग निकल के आएगी जिसको हम थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कहते हैं कि एक सोच हमारे पास में थी एक चिंतन हमारे पास में था एक नए चिंतन के प्रति हम जागृत हुए हैं और इस जागृति को जब हमने स्वीकार किया है तो वहाँ से अपने ओवरऑल एटीट्यूड में हम चेंज ला सकते हैं और पॉजिटिविटी को एक नए तरीके से समझ सकते हैं जी चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अजय जी और जैसे कि हमने यहाँ भिन्न कैसे हैं वो हम लोग समझ रहे हैं लेकिन इसके साथ में एक प्रश्न ये भी आता है कि आ, जो सार्थक नवीनता में उपयोगकर्ता की ज़रूरतों को पूरा करने का क्या महत्व है बहुत अच्छी बात है देखिए जब उपयोग की बात आती है तो मैंने एक बात और कही थी कि कोई भी इंसान अच्छा है वो बहुत अच्छा हो सकता है और उसकी अच्छाई उस तक सीमित है लेकिन जब वो अच्छाई सोसाइटी में कम्युनिकेट होती है या कन्वर्ट होती है या डेडिकेट होती है तो मेरे साथ साथ में कुछ और लोगों को भी खुशी मिलती है मैंने कोई कर्म किया या उदाहरण के लिए मैंने मन से कोई काम किया तो मुझे लग रहा है या कुछ मन से अनुकूल या प्रतिकूल होने पर माता पिता ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करेक्शन कर लो तो हम थोड़ा सा एक रोष व्यक्त करते हैं बोलते नहीं हैं लेकिन अंदर ही अंदर हमें लगता है कि क्या हम ठीक से सोच भी नहीं पा रहे हैं हमारी कोई दृष्टि ही नहीं है तो वो वहाँ पर माता पिता ही समझाते हैं कि एक मन जो आपका है जिससे आप सोच रहे हो कुछ करना चाहते हो लेकिन इस मन से हजारों मन दुखी हैं बहुत सारे मन को तकलीफ हो रही है लेकिन थोड़ा सा उसमें माइनर अमेंडमेंट कर लिया जाए अकॉर्डिंग टू मर्यादा हो जाए अकॉर्डिंग टू सोसाइटी के एक्सेप्टेंस हो जाए परिवार उसको स्वीकार करे तो इतनी सारी जो सामाजिक स्वीकृति एक्सेप्टेंस है, है अगर वो बढ़ती है तो इसका माने कि एक मन जो कुछ आ, सोच रहा है करना चाह रहा है उस पर कोई बैन नहीं है लेकिन उसको एक दिशा दी जा रही है कि उससे बहुत सारे मन को सुख शांति आनंद प्राप्त हो सके तो वो जो माइनर हम चेंज करते हैं वो हमारी दृष्टिकोण को इस बात के लिए तैयार करता है कि केवल हम सकारात्मक नहीं हैं बल्कि सार्थक भी हैं मैंने मैं अच्छा हूँ लेकिन मैं उपयोगी भी हूँ मैं समाज के किसी काम में आता हूँ मुझे समाज का रिप्रजेंटेशन करने के लिए भेजा जाता है और ऐसी स्थिति में कई बार बड़े उदाहरण भी देते हैं कि ठीक है बेटा एक काम करो ये तुमको मैं समझा रहा हूँ तुमको अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये एक गिलास है उसमें आधा पानी भरा हुआ है तो तुम बताओ कि क्या स्थिति है लेकिन जब बच्चा बोलता है कि ये आधा खाली है तो वहीं उसे समझाने का प्रयास किया जाता है कि अगर पॉजिटिविटी आपके अंदर होती तो बेटा आप क्या देखते आप देखते कि आधा गिलास भरा हुआ है अब आधा गिलास भरा हुआ है और बाकी आपने नहीं बोला तो अंडरस्टूड है वो लेकिन आपका जो अटेंशन है आपका जो फोकस है आप जिस लेवल पर अपने ब्रेन को अपने मन को बुद्धि को संस्कार को दोनों तीनों को मिला के देख रहे हो इससे पता चलता है कि हमारी दृष्टि में आधा गिलास भरा हुआ है अब इसमें जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है और वो हो सकता है उसका ज्ञान नहीं भी हो लेकिन एक कामन सेंस हमारी सोच को बताता है कि आधा गिलास भरा हुआ है हम खाली की ओर नहीं देख रहे और जब वैज्ञानिक दृष्टि उसमें वैल्यूडेशन के रूप में होती है तो वहां ये बताने का हम प्रयास करते हैं कि बाकी में एयर है अब ग्लास में पानी है और आधे में हवा है वो खाली नहीं है, इसका मतलब है कि भरपूरता को देखने की दृष्टि हमने विकसित कर ली है और यह दृष्टि इस छोटे से उदाहरण से क्यों आपको समझाई जा रही है उसके पीछे कारण है कि जब भी आप देखने का प्रयास करेंगे तो एक नॉर्मल एटीट्यूड होता है कि वो उसका जो चिंतन होता है वो अधोगामी होता है उर्धगामी नहीं होता है अब ऊंचाई की ओर जाना थोड़ा सा हमको श्रम लगेगा हाथ पैर चढ़ना पड़ेगा तैरने में भी आप देखें पानी की विपरीत दिशा में जाना तो वहाँ ऐसा लगता है कि कोई एफर्ट कर रहा है पसीना बहा रहा है मेहनत करनी पड़ रही है लेकिन जिस दिशा में पानी बह रहा है संसार जहाँ जा रहा है आप बिल्कुल सहज भी हो जाओ और बिल्कुल साँसों को हल्का से रोक लो तो भी आप बहते जाओगे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है तो जहाँ प्रयास है वहाँ सकारात्म सकारात्मकता है और सकारात्मकता आपको एक नई दिशा देती है कि आप एक काम करिए कि जिस चिंतन को आप फलीभूत करना चाह रहे हैं उसके प्रति थोड़ा सा लॉयल्टी को आप व्यक्त करें लॉयल्टी इन द सेंस कि वो जो सकारात्मक चिंतन है वो आपको एक ज़िम्मेदारी महसूस करा रहा है कि आपको पॉजिटिव सोचना है लेकिन जिम्मेदारी के साथ में जब जवाबदेही की बात आती है तो वहाँ हमारे मन में सार्थकता के प्रति जो दृष्टिकोण था वो फलीभूत होता है परिणाम में आता है और जब सकारात्मकता के साथ सार्थकता की बात हो और परिणाम आपको प्राप्त हो रहा हो तो आपके एफर्ट आपका पुरुषार्थ आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म सभी को आपने एक नई दिशा दी है एक प्लान किया है एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है और उसी का परिणाम है कि वहाँ आपको चीज़ें रिजल्ट के रूप में दिखाई दे रही हैं और वो भी रिजल्ट सृजनात्मक है क्रिएटिविटी से भरा हुआ है और ऐसी भरपूरता को जब हम महसूस करते हैं या क्रियात्मक रूप से लेके आते हैं समाज के सामने तो वो उसको एक्सेप्टेंस में जाने में देर नहीं लगती और उसका फीडबैक भी पॉजिटिव आता है और फीडबैक आने में भी जो वैल्यू एडिशन होता है अगेन आप नवीनता के लिए प्रयास करते हैं कि अभी जो फीडबैक आया है नेक्स्ट टाइम में अपनी जो थिंकिंग है इसमें कुछ और चीज़ें मैं जोड़ने का प्रयास करूँगा जिससे कि वो व्यक्तिगत पारिवारिक या सामाजिक या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी हितकारी हो और कुल मिला उन तमाम चीज़ों से परोपकार या मंगलकारी की सुनिश्चितता बढ़ जाए जी डॉक्टर अजीत शुक्ला जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा है और सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर आपने जो बातें बताई बहुत ही उपयोगी बताई आपने और इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और, और उन चीज़ों को अगर हम लोग गहराई से समझ लेते हैं तो हमारा जीवन बेहतर बन जाता है तो इस पर मैं अभी आप सभी को कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में जिस तरह से हम लोग थोड़ा सा अगर काम कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और माता पिता बच्चे सब जो है एक साथ रहते हैं एक रूटीन बन जाता है और एक जो है रूटीन uh, में क्या हो जाता है मोनोटोनस आ जाता है और उसके वजह से हमारे जीवन में हम कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पाते हैं और इसके लिए मुझे लगता है कि जब ये मोनोटोनस आ जाता है तो हम चाहकर भी कोई नवीनता उसमें ला नहीं सकते ऐसे में हमें जो है थोड़ा सा विचार मंथन करने की ज़रूरत है जब हम विचार मंथन करेंगे और किसी थर्ड पर्सन को यानी जो आपके फैमिली से नहीं ऐसे व्यक्ति को अगर आप अपने साथ जोड़ लेते हैं या उनको पूछ लेते हैं तो वो आपको बिल्कुल सटीक उत्तर दे देगा ताकि आपकी क्रिएटिविटी भी मिल जाएगी और आपको नवीनता भी मिल जाएगी लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से किसी थर्ड पर्सन को मैंटर को बताने की कोशिश करते हैं या कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ें विदेश में बहुत ज़्यादा जो है कंसल्टेंट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है मैंटोर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और वो उनको सिखाया भी जाता है और उनको ख़ास पेमेंट देकर उनको भुलाया जाता है या उनके साथ जाके मिलते हैं अगर एक छोटा सा उदाहरण दें अगर कंप्यूटर पे आप काम करते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि कंप्यूटर पे काम करते करते कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो हैंग होने पर हम रिसाइकिल भीम में जाके कुछ चीज़ों को डिलीट कर देते हैं जितनी हमारी जानकारी उसके बाद भी काम नहीं करता तो हमें किसी एक्सपर्ट्स को बनाना पड़ता है और वो बंदा आता है और दो मिनट में समझ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है और वो अपने कमांड्स देकर उसको क्लिन कर देता है और आपका कंप्यूटर साफ़ सुथरा और स्पीडली चलने लगता है तो यही बात है कि हम भी जब मुश्किल में आ जाए तो बेझिझक एक बीमारी में जैसे कुछ बीमार हो जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जैसे जाते हैं वैसे आप एक कंसल्टेंस या मैंटोर के पास ज़रूर अपने इस सिचुएशन को लेकर उनसे बात कीजिए बात करने से आपको जवाब मिलेगा तो आ आगे बढ़ते हुए मैं एक और प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ आप सभी को और बड़ा अच्छा प्रश्न है लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडि वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो केला चल अकेला चल अला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल केला चल अकेला चल अकेला चल अ केला तेरा मेला पीछे छोटा राही चल अकेला Na de la. नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बातें हो रही डॉक्टर अजय शुक्ला जी से अजय शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार और मैं चाहूँगा कि आज जैसे कि आपने जो बातें हमें सुनाई हैं सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में इसके साथ ही मैं ये चीज़ें ज़रूर जुड़ना चाहूँगा कि इसके विभिन्न तरीक़े क्या है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं जी आ, बहुत अच्छी बात है देखिए सबसे पहले आ, अगर मैं अपनी आँखों को खोलता हूँ और मुझे संसार में बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे लगता है कि गूगल देवता मेरी बड़ी मदद करेंगे और मैंने उसमें एक शब्द बोल दिया एआई अब एआई बोल दिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने क्लैरिटी से आ जाएगा पूरा का पूरा यूथ चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं कैच कर लूँ अब एक बच्चा मेरे पास में आता है और कहता है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना चाहता हूँ आप मुझे बताइए तो मैंने उनसे कहा कि ये काम करते हैं कि आपको पास में मेट्रो सिटी है इंदौर एमपी की में बात कर रहा हूँ तो वहाँ चलते हैं और वहाँ एक प्रोग्राम है बम्बई से एक टीम आई है मुंबई से वो लोग कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं और अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है तो उसमें एक सीनियर प्रोफेसर वहाँ से आ रहे हैं प्रोफेसर रत्नाकर अही तो क्यों नहीं हम उनसे मिलवाएंगे आपको और कुछ संवाद होगा और इट मे बी पॉसिबल कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वेल नोन है और इस फील्ड में काम करते हैं और आपकी मदद करेंगे अब इसी बीच में उनको मऊ से इंदौर आने में टाइम हो जाता है और एक और प्रोफेसर जो मेरे मित्र हैं और इंदौर में ही हैं उनका आगमन हो जाता है और मैंने कहा कि संयुक्त से ये पूरा प्रोग्राम सात बजे के बजाय दस बजे अब हो पाएगा अब यहाँ पर बच्चे से मैं बात कर रहा था कि अब आप बताओ तीन घंटे का डिले है हम बिफोर टाइम आ गए हैं आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी क्या मदद कर सकता है क्या हमें इस तीन घंटे की रिकवरी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकता है तो बच्चे ने अलग अलग उदाहरण बताया फॉर एग्जांपल कि म्यूजिक हम सुन लें अभी कोई थिएटर में चल के फिल्म देख लें ये सारी बातें उसी समय एक सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अभय गुप्ता जी वहाँ पर आए और उनसे मैंने परिचय कराया और मैंने कहा कि ये बच्चा ये जानना चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इससे पहले कि इस बच्चे को आप गाइड करें तो उन्होंने संयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने की बात कही और ये भी कहा कि जो इंसान आपसे मेरा परिचय करा रहे हैं ये हम लोगों को पढ़ाते हैं ये प्रिंसिपल को पढ़ाते हैं प्रोफेसर को पढ़ाते हैं और इनकी सहजता और देखो आप कि ये आपका रिलेशन मेरे से जोड़ रहे हैं और मेरे से बातचीत करा रहे हैं सारी बातचीत होती रही बच्चे ने एक डेढ़ घंटे काफ़ी सवाल किए लास्ट में जब उन्होंने कहा कि मुझे जाना है क्योंकि प्रोग्राम लेट होगा और आप चूँकि वहाँ स्पीकर हैं तो ए स्पीकर आपको रुकना पड़ रहा है तो इस सारी प्रक्रिया में बच्चे से मैंने लगभग रिमेनिंग टाइम में वन आवर और बात की और कार्यक्रम में वो बच्चा भी शामिल था तो उसने कहा कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है और इसमें मैं अपना करियर बना सकता हूँ लेकिन एक प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है और जो आप सोच रहे हैं वो मैं भी सोच रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुँचा कैसे जाए <laughs> कौन करेगा इज क्रिएटर भाई आखिर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं तो मैंने कहा कि ये काम करते हैं कि मैं सबसे पहले आपके माथे पर हाथ रखता हूं और मैं बोलता हूं कि यहां से सेल्फ इंटेलिजेंस क्रिएट होता है ये सेल्फ इंटेलिजेंस की मशीन है और ये आपको बताएगी कि आपकी बुद्धिमत्ता का लेवल क्या है इसको आप ढूंढो मैं आगे मदद करूंगा आपकी फिर मैंने कहा कि इसी माथे में से एक और बात है बात आती है सोशल इंटेलिजेंस सेल्फ इंटेलिजेंस का वैल्यूएशन तो मैं कर सकता हूँ और मेरे पास जो क्षमताएँ हैं मैं स्वयं के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ आप भी ढूंढ सकते हो लेकिन सोशल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति तय करता है कि सामने वाले का जो ब्रेन है वो सोसाइटी में किस लेवल पर कंट्रीब्यूट हो सकता है बेलकर, तो बेलकर। उसे भी हम देखेंगे और इसी शरीर में नीचे अगर हम हाथ लगाएंगे तो हार्ट है हमारा साइंटिफिक लेवल पर वो केवल पम्प करता है लेकिन इमोशंस को के क्रिएशन की बात हम यहाँ से करते हैं क्योंकि एज ए ह्यूमन बींग हम बात कर रहे हैं किसी बॉडी के पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल तो जो भावनाएँ हैं अब इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ क्रिएट हुआ और इसी के अंदर स्परिचुअल इंटेलिजेंस क्रिएट होता है क्योंकि जितने भी भावनात्मक या रागात्मक स्थितियाँ दिल से आई हैं और ये कहा गया है कि आज मेरे हृदय में या कोई कोई किसी बात को कोई हर्ट होता है तो क्या बोलता है कि भाई तुमने आज ऐसी बात बोली कि मैं बिल्कुल मेरे को हृदय में कोई चुभ गई तो चुभना भी होता है और दिल में कोई बात लग भी जाती है लेकिन आप प्रफुल्लित हो गए आप आनंदित हो गए और आज दिल गदगद हो गया ये भी सिचुएशन है इसका मतलब हो गया कि ये जो ब्रेन है इसमें सेल्फ इंटेलिजेंस सोशल इंटेलिजेंस और हार्ट में इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और एक और इंटेलिजेंस है और वो है सोल दो इंटेलिजेंस जो दोनों भ्रकुटी के बीच में जहाँ आत्मा का निवास है अब ये आत्मा का निवास और आत्मा के बारे में जब आप अध्ययन कर लेते हैं तो वो आपका सोल इंटेलिजेंस हो गया अब दो और दो चार और एक पांच इंटेलिजेंस का यूज करने के बाद एक ह्यूमन बींग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ता है तो बच्चा मेरे से कहता है कि अब जो इंट्रेंस एग्जाम होगा ना तो मैं आराम से लिखूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो से बड़ा ह्यूमन बींग है और ये जब कुछ करेगा तब तो वहां परिणाम आने वाला है ना और रोबोटिक कल्चर में हम जा रहे हैं रोबोट को सब कुछ दिखा रहे हैं हॉस्पिटल में रोबोट जाके पेशेंट को बोतल दे देगा मेडिसिन दे देगा दे दे दे लेकिन वो मेडिसिन को यूज कैसे करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शन भी दे देगा दे लेकिन वो यूज कौन करेगा वो डॉक्टर को ही करना पड़ेगा ही करना। तो लास्टली डॉक्टर या कंपाउंडर या नर्सेज की सेवाओं को हम इनकार नहीं कर सकते हाँ फॉर द टाइम बिंग एक रोबोट जाके उस इंसान से हालचाल ले लेगा वहाँ वो आर्टिफिशियल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन एक नर्स जाके जब एक पेशेंट का हाथ पकड़ के पूछती है कि आपकी तबीयत भाई जी कैसी है तो उस समय जो पेशेंट की मुस्कुराहट होती है वो उसको रिकवर करती है न कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकिन उसकी उपयोगिता से हम इनकार नहीं कर डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफी अच्छी बात आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा होगा आइए एक और आखिरी प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं जहाँ पर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की और ह्यूमन नेचर की बात की ह्यूमन नेचर से कैसे जो है हमारा काम आसान हो जाता है तो ये एक जब मनुष्य की बात करते हैं या ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करते हैं या मानवता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो है मानवीय मूल्य भी बड़ा काम करता है तो इसमें कृतज्ञता का अभ्यास करने से सकारात्मक दृष्टिकोण जो है सकारात्मक दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताइए बहुत संवेदनशील प्रश्न है और मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ जब भाव जगत होता है तो वो एवरी टाइम इंसान को मनुष्य बनाए रखने में मददगार साबित होता है और जब हम कृतज्ञता की बात करते हैं आभार की बात करते हैं तो एक नियम भी है कि जितना भी हमने अचीव किया है एक्वायर किया है प्राप्त किया है या कुल मिला हमें जितनी भी प्राप्ति कुल मिला मैं अगर इसको प्रत्यक्ष रूप से कहूँ कि अगर कोई बच्चा या कोई इंसान सोसाइटी में अच्छी स्थिति में है तो इसके बैकग्राउंड में एक अच्छा परिवार एक अच्छा समाज एक राष्ट्र का योगदान है वो बच्चा अचानक पैदा हुआ और सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया और वो एक्नॉलेज नहीं करे तो उसका मन जब भावों से भरा होगा तो वो इंसानियत के मार्ग पर चल सकता है तो इसलिए किसी भी किताब को हम लिखते हैं या कोई भी ज्ञान को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम आभार व्यक्त करते हैं कि ये हमारे आसपास के समाज से मिला कुल मिला मैं कहूँ कि एक समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि अगर कोई इंसान अच्छा है इसके पीछे भी पूरा समाज का योगदान है और अगर कोई इंसान बुरा है तो वो अकेले बुरा नहीं हुआ है वो सारी परिस्थितियाँ उसके परिवार और समाज में घटित हुई हैं इसका परिणाम है कि वो बुरा है तो अच्छा और बुरा कोई इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है जो कुछ भी आप कर रहे हैं जो भी आप अचीव कर रहे हैं इसी समाज और इसी सोसाइटी से कर रहे हैं और जो भी आपने प्राप्त किया है अगर इसको एक्नोलेज करते हैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तो हमारे मन में कभी अभिमान की स्थिति क्रिएट नहीं होगी और जब अभिमान से मुक्त हम रहेंगे तो उस स्थिति में आ, हमारी जो दृष्टि और दृष्टिकोण है वो सकारात्मक और सार्थकता से भरी हुई भी होगी और हम मन से अंतर मन से इस कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए जो भी एक्वायर कर रहे हैं जो भी प्राप्त कर रहे हैं उसे हम सहजता से निमित निर्माण और निर्मल स्वरूप में समाज को पुनः सौंप सकते हैं आभार और धन्यवाद के साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अजय शुक्ला सर बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कृतज्ञता किस तरह से हमारे जीवन को या सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाता है और बहुत सारे ऐसे कला क्लेश को मिठा देता है जिसके लिए हम लोग काफ़ी लंबे समय तक बीमार भी, भी हो जाते हैं लंबे समय तक वो जो दुश्मनी कह सकते हैं या कला क्लेश को लेके जीवन को तनाव डिप्रेशन से लेकर चलते हैं कृतज्ञता भाव अपने आप हाँ ही सब कुछ कर देता है शून्य कर देता जी। है लेने वाले को देने वाले को सबके लिए समान भाव से उसको शून्य कर देता है और उसके प्रति भी आभार दूसरे जो नहीं कर रहे उसके प्रति भी आभार व्यक्त करता है बड़ा अच्छा आपने बताया तो चलिए मित्रों आज के इस विशेष जो कार्यक्रम है बाल संसार जिसमें हम सार्थक नवीनता की बातें कर रहे थे और एक मूल्य के साथ हम कार्यक्रम को समापन कर रहे हैं तो फिर मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक को लेकर आशा करूंगा कि हर टॉपिक में कहीं ना कहीं आपको नई सीख मिल जाती है तो आप सीखते रहें और जानते रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहें इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलेंगे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 तब तक के लिए खुश रहिए स्वस्थ रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए नमस्कार रंगीन खिलौनों का जहाँ हसी की फुहारे खुशी का गांव पेड़ों पर झूले पतंगों की डूर कच्ची कल्पनाओं का अनमोल भंडार कभी का कधर कभी कोने में, में सीखने की गलत सवालों की जड़ी बाल संसार बया प्यारा सदा खिलता कभी